सा इयं प्रसन्नता स्तूते नास्ति बुद्धियुक्त न ना चाकस भावना न चा भावत शातिर शादी कखस् न विज नु आत्मस्वू अयुक्स असमता से नस्ुक्स भावना आत्मज्ञावेश अस्वत आत्मज्ञावेश अकुव शातिप अशा कख्रििया विषयसेवातृष्णा तो निवृत्ति या तत्सुख न विषय तृष्णा दुखमे हि सा नृष्णायां सख्त उपपद्यते उपपद्य